ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए देवास भोपाल से हमारे साथ खुशी जी जुड़ गई हैं खुशी जी जो है ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर शांति वन जो माउंट वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो बी के बने हैं विशेष रूप से डायमंड हॉल में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है तो इसी मेडिटेशन का जो समागम है उसे अटेंड कर खुशी तो खुशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में ओम शांति कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खुश हूँ और बहुत आनंद में हूँ खुशी जी आपका ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ इसके बारे में हमें बताइए जी जी बिल्कुल दरअसल ये कहानी जब से शुरू होती है जब से मैं शुरू हुई थी आ, मेरे परिवार से सभी लोग आ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ देवास में संगीता दीदी का सेंटर था वहीं से पूरा परिवार जुड़ा हुआ था तो अपनी माता के साथ मेरी माता जो हैं वो बहुत पहले से ज्ञान से जुड़ी हुई थी तो उन्हीं के साथ मैंने भी धीरे धीरे धीरे धीरे उन्हीं के पास बैठते बैठते उन्हीं से जो ज्ञान धारण किया है सब उन्हीं से किया है और फिर दीदी से भी मेरी अच्छे से कनेक्शन बैठ गया तो उनसे बातें की और अभी कुछ समय पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे तो एग्ज़ाम्स में काफ़ी स्ट्रेस था तो तभी हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि एक बार आप चलिए मधुबन चलिए पापा से मिलकर आइए और आ, मुझे इतना अच्छा अवसर मिला उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ चलिए खुशी जी आप बहुत लकी हैं कि जब से आप इस संसार में आए तब से आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ गए हैं क्योंकि आपके माता पिता इस संस्थान से पहले जुड़े थे तो यहाँ आने के बाद ब्रह्मा कुमारी हेड क्वार्टर में तो आपको कैसा लग रहा इसके बारे में बताइए जी जी बिल्कुल यहाँ आए हुए अभी हमें चार दिन हो गए हैं और शुरू दिन से अभी तक का जो अनुभव रहा है वो मेरे लिए भी मुझे भी बहुत आश्चर्य कर देता है क्योंकि एक स्वभाव में जो मधुरता सी आ गई है चार दिनों में ही इतना कुछ सीख लिया है और अब लगता है कि और भी कितना कुछ सीखने को है यहाँ आकर लगता है कि जो जानते थे अभी तक वो तो ऐसे था कि सागर में से सिर्फ एक बूंद पानी का जानते थे अभी तो पूरा सागर बाकी है तो वो वो अनुभूति होती है कि हम कितने छोटे हैं पर फिर भी कितने हमारे जीवन का मूल्य कितना ज़्यादा है छोटा होते हुए भी हम हमारे लेवल पर कितना योगदान दे सकते हैं ये अभी मैं समझ समझ रही हूँ जी जी खुशी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया ब्रह्मकुमारी का अनुभव और मैं चाहूँगा कि आप देवास भोपाल से जुड़े हुए हैं वहाँ पर पहले बड़े हैं तो वहाँ की कुछ टूरिज्म की बातें बताइए वहाँ कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं वहाँ के बारे में बताइए हमें जी जी जी बिल्कुल देवास उज्जैन और इंदौर के पास स्थित एक जिला है आ, मैं वहीं के पास के गांव से से हूँ देवास कहने को एक ग्रामीण क्षेत्र छे, ज़्यादा है क्योंकि बहुत से गांव जुड़े हुए हैं बाकी देवास में मुख्य अगर आप आना चाहें तो माता जी की टेकरी है जो बहुत फेमस है तो आप आए दर्शन कीजिए वहाँ पे बहुत अच्छा आपको महसूस होगा उसके अलावा देवास फेमस है अपनी बैंक नोट नोटपिट्स के लिए तो वो भी एक बात है और अगर आप आएँ तो आ, बिल्कुल आ, एक अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो देवास में शिकंजी बहुत अच्छी मिलती है शाही शिकंजी तो आप आएँ तो वो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा चलिए खुशी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया देवास के बारे में और वहाँ के शिकंजी बहुत फ़ेमस है ये आपने बताया चलिए शिकंजी तो पियेंगे ही हम जब आएँगे जब लेकिन अभी आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं आप करियर क्या करना चाहते हैं बिल्कुल अभी मेरी कंपनी सेक्रेटरी सीएस एग्ज़ाम्स क्लियर हुई है प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर क्लियर हुई है अब अगले दो साल मेरी ट्रेनिंग रहेगी इसी प्रोफेशन में उससे ही रिलेटेड मैं सोच रही हूँ अब आगे जाके मुझे इसी में प्रैक्टिस करना है यहाँ माउंट आबू आने के बाद मेरी जो मैंने समझा है और मेरी अम, पानमल भाई जी से बात हुई है तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी एक बहुत ही बहुत ही सटल वे में कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात बोली कि आपकी बातों में स्पष्टता है डिविनिटी की ज़रूरत है तो अब लग रहा है कि आगे प्रोफेशन में पढ़ाई तो करनी ही है पर स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी को साथ लेकर आगे बढ़ना है ताकि कैपिटलिस्ट जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है और स्पिरिचुअलिटी जो बिल्कुल अलग है अध्यात्म और कैपिटलिज्म बिल्कुल अलग है पर मैं चाहती हूं कि दोनों का संगम हो तो अगर वो मैं कर पाऊँ अपने अपने स्तर पर तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहूँगी मैं आगे वही करूं खुशी जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो है आप अपने करियर को फ्रेम आउट करेंगे और करियर फ्रेम करते हुए आप डिनीटी को साथ में रखेंगी ये भी आपने अच्छी बात बताई तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए करियर के लिए कंपनी सी जो आप कर रही है कोर्स कंप्लीट करें और अपना करियर भी अच्छा ब्राइट बनाएं इन्हीं शुभ के साथ जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो लिसनर्स के लिए आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे जी सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मधुबन आए यहाँ की भव्यता देखें भव्यता इमारतों की नहीं इमारतें तो भव्य है ही बहुत सुंदर है पर आप यहाँ के विचारों की भव्यता देखें यहाँ के ज्ञान की भव्यता देखें आप देखें कि कैसे एक विचारधारा पर हजारों लोग रोज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें खुश रहते हैं और यहाँ पर सेवा सेवा सेवा जो एक एक्ट ऑफ सर्विस है वो बेस्ट बेस्ट वे ऑफ रिसीविंग जॉय है तो खुश रहने का जो मार्ग है वो सेवा है वो आपको यहाँ आके पता चलेगा तो आप यहाँ आए आप जानेंगे कि सेवा में कितना ज़्यादा सुख है मैं ये कहना मैं बताना चाहूँगी सॉरी अगर मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ तो पर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आ, बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट है यहाँ पर जब आप दूध लेने जाते हैं तो आपको साइड साइड में हल्दी भी दी जाती है तो इतना ध्यान रखा जाता है कि सेवा इसलिए नहीं की जा रही है इट्स नॉट बींग डन फॉर द सेक ऑफ़ वर्क इट इज़ बीग डन कि आपको सच में सेवा करनी है इतना ध्यान रखा जा रहा है इतनी अटेंशन टू डिटेल दी जा रही है यहाँ पे आपको आके मुझे जितना समझ में पाई हूँ कि ये पता चलेगा कि खुश रहना एक चॉइस है और आप हर दिन हर सेकेंड ये चॉइस बना सकते हैं और मैं आशा करूँगी कि आज अभी से आप हर सेकेंड खुश रहने की चॉइस बनाएं। धन्यवाद खुशी जी काफ़ी अच्छा मैसेज आपने कोड किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर है अम्यूनिटीज़ हैं वो तो सब जगह मिलेंगे लेकिन विचारों की जो भव्यता है वो आपको ख़ास यहाँ पर मिलती है जिसके बारे में आपने जिक्र किया जी।, जी तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आए आप विचारों की भव्यता को देखें और अपने जीवन को संवारें है ना जिस तरह से खुशी जी कर रही है धन्यवाद तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने खुशी जी से बातें की खुशी जी से कुछ सुना कुछ समझा और कुछ जाना तो मैं चाहूँगा कि उनकी बातें अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं दस्तक दी होगी तो आप भी इस पर विचार करें और आध्यात्मिक समागम जो यहाँ माउंट आबू शांतिवन में हो रहा है और आपके आस में जहाँ ब्रह्म सेंटर है वहाँ पर इस तरह की टीचिंग्स फ्री में दिया जाता है इस तरह की राजयोगा मेडिटेशन की जो शिक्षा है वो फ्री में दी जाती हैं तो उसे आप अपनाएं और अपने जीवन को भव्य बनाएं अपने विचारों को भव्य बनाएं और विचार जहां सुंदर होंगे तो आपका जीवन भी सुंदर बनेगा इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार खुशी को अपने आने वाले समय में अच्छा करियर करें अच्छा प्रोफेशन बनाए अपना तरक्की करें इन्हीं शुभ के साथ और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन शैली जो उन्हें अभी अच्छा लग रहा है वो उसमें और आगे बढ़कर अपना जीवन को जो है श्रेष्ठतम मार्ग पर आगे बढ़ाते रहे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस्ते रहो बात रोहानी कोई oh, बात Oh, Rudra Ji. वो ही बात روحانی 去啊<音楽><音楽>